तीन सौ छियालीस कुमारी मैक्लाउड को लिखित अल्मोड़ा दस जुलाई अठारह सौ संतानवे प्रिय जो जो तुम्हारे पत्रों को पढ़ने की फुर्सत मुझे है तुम्हारे इस अविष्कार से मुझे खुशी हुई व्याख्यानबाजी तथा वक्तृता से परेशान होकर मैंने हिमालय का आश्रय लिया है डॉक्टरों द्वारा खेतड़ी के राजा साहब के साथ इंग्लैंड जाने की अनुमति प्राप्त न होने के कारण मैं अत्यंत दुखित हूँ और स्टडी इस भी इससे अत्यंत क्षुब्ध हो उठा है सेवियर दंपत्ति शिमला में है और कुमारी मूलर यहाँ पर अल्मोड़ा में प्लेग का प्रकोप घट चुका है किंतु दुर्भिक्ष अभी भी यहाँ पर जारी है साथ ही अब तक वर्षा न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वह और भी भयानक रूप धारण करेगा दुर्भिक्ष पीड़ित विभिन्न जिलों में हमारे साथियों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है और यहाँ से उनका निर्देशन करने से मैं अत्यंत ही व्यस्त हूँ जैसे भी बने तुम यहाँ आ जाओ सिर्फ इतना ही ख्याल रखने की बात है कि यूरोपीय एवं हिंदुओं का अर्थात यूरोपीय लोग जिन्हें नेटिव कहते हैं उसका साथ रहना जल और तेल की तरह है नेटिव लोगों के साथ मिलना जुलना यूरोपीय लोगों के लिए एक महासंकटजनक घटना है प्रादेशिक राजधानियों में भी उल्लेखयोग कोई होटल नहीं है तुम्हें अधिक नौकर चाकरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी यद्यपि उसका खर्च होटल की अपेक्षा कम होगा तुम्हें केवल लंगोटी पहनकर रहने वालों का संग बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे भी तुम उसी रूप में देखोगी। सभी जगह धूल और कीचड़ तथा काले आदमी दिखाई देंगे किंतु दार्शनिक विवेचन करने वाले भी तुम्हें अनेक व्यक्ति मिलेंगे यहाँ पर यदि तुम अंग्रेजों के साथ विशेष मिलती जुलती रहोगी तो तुम्हें अधिक आराम मिलेगा लेकिन इससे हिंदुओं का ठीक ठीक परिचय तुम्हें नहीं प्राप्त होगा शायद तुम्हारे साथ बैठकर मैं भोजन नहीं कर सकूंगा किंतु मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं अनेक स्थलों में भ्रमण करूंगा तथा तो तुम्हारी यात्रा को भरसक सुखमय बनाने का प्रयत्न करूँगा तुम्हें यहाँ यही सब मिलेगा यदि इससे कुछ अच्छा परिणाम निकलता है तो अच्छी ही बात है शायद मेरी हेल भी तुम्हारे साथ आ सकती है ऑर्चर्ड लेग ऑर्चर्ड द्वीप मिचिगन के पते पर कुमारी कैंप कैंप बेल नाम की एक कुमारी रहती है वे श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं एवं उपवास तथा प्रार्थना प्रार्थनादि के लिए उक्त द्वीप में एकांत वास करती हैं भारत दर्शनार्थ वे सब कुछ त्यागने को प्रस्तुत हैं किन्तु वे अत्यंत गरीब हैं यदि तुम उनको अपने साथ किसी प्रकार ला सको तो जिस किसी प्रकार से भी हो मैं उनके खर्चे की व्यवस्था करूंगा। श्रीमती बुल यदि वयोवृद्ध लैंडसवर्ग को अपने साथ ला सके तो शायद उस वृद्ध के जीवन की रक्षा हो जाए तुम्हारे साथ अमेरिका लौटने की मेरी पूरी संभावना है हॉलिस्टर तथा उस शिशु को मेरा चुंबन देना अल्बर्टा लेगेट दंपति तथा मेबल के प्रति मेरा स्नेह व्यक्त करना फाक्स क्या कर रहा है उससे भेट होने पर उसे मेरा स्नेह कहना श्रीमती बुल तथा शारदानंद को मेरा स्नेह कहना पहले की तरह ही मैं शक्तिशाली हूँ किंतु मेरा स्वार्थ आगे किस प्रकार रहेगा यह भविष्य के समस्त झमेलों से मुक्त रहने पर निर्भर है अब और अधिक दौड़ धूप उचित नहीं होगी इस वर्ष तिब्बत जाने की प्रबल इच्छा थी किंतु इन लोगों ने जाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि वहाँ का रास्ता अत्यंत श्रमसाध्य है अतः खड़े पहाड़ पर पूरी रफ्तार से पहाड़ी घोड़ा दौड़ा कर ही मैं संतुष्ट हूँ तुम्हारी साइकिल से यह अधिक उत्तेजनाप्रद है यद्यपि विवर्डन में मुझे उसका भी विशेष अनुभव हो चुका है मीलों तक पहाड़ी के ऊपर और मीलों तक पहाड़ी के नीचे जाता हुआ रास्ता जो कुछ ही फूट चौड़ा होगा मानो खड़ी चट्टानों और हजारों फूट नीचे के गड्ढे के ऊपर लटकता रहता है तथा प्रभु तुम्हारा विवेकानंद। पुनः भारत आने के लिए सर्वोत्तम समय अक्टूबर का मध्य भाग अथवा नवंबर का प्रथम भाग है दिसंबर जनवरी तथा फरवरी में सब कुछ देख कर फरवरी के अंत में तुम लौट सकती हो मार्च में गर्मी शुरू होती है दक्षिण भारत हमेशा ही गर्म रहता है विवेकानंद मद्रास से शीघ्र ही एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ होगा गुडविन उस कार्य के लिए वहाँ गया हुआ है विवेकानंद